आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ है श्रीमती लता गुड्डू वानखेड़े जो चेयरपर्सन है कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस से तो आइए विशेष तौर पे जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के विषय पर और ह्यूमन एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में चल रहा था उसका उद्घाटन करके फिर वहाँ का प्रोग्राम अटेंड करके यहाँ पर आई है श्रीमती लता गुड्डू जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्रोग्राम अटेंड किया है और आपको क्या नए विचार मिले हैं या आप क्या सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से क्या होगा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत महिलाओं के समाज में स्वस्थ एवं सुखी समाज में महिलाओं के योगदान पर आयोजित सेमिनार में हमने भाग लिया जी वैसे तो हम यहाँ पहली बार आए हैं बहुत सुखद अनुभूति हमें हुई है यहाँ पर आकर इतना शांति वाला यह स्थान है और हमने जब इस कार्यक्रम में भाग लिया हम यहाँ पर दीदियों से मिले ब्रह्म कुमारी दीदियों से तो उनके मस्तिष्क का जो तेज उनके चेहरे का जो तेज उनके अंदर के जो एकात्म करने वाले भाव एक संस्कारित भाव से हम ओतप्रोत हुए इससे हमारे हम मन पर गहरा प्रभाव पड़ा कि वाकई में यहाँ पर जो दी दिया है वो कितने निस्वार्थ भाव से लोगों को ज्ञान देने का लोगों को प्रेरित करने का लोगों की सुप्त चेतना को जागृत करने का काम कितने अच्छे से वो यहाँ पर निभाती हैं उनको देख के हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि हम भी महिलाओं के क्षेत्र में किसी दूसरी भूमिका से काम करते हैं मैं महिला आयोग की मध्य प्रदेश की चेयरपर्सन हूँ उस नाते महिलाओं से सतत मेरा संपर्क रहता है जितनी भी महिलाओं के ऊपर आयोग महिलाओं के संरक्षण के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए और उनको उचित न्याय दिलाने के दिशा में काम करता है हमारा हालांकि सबका उद्देश्य एक ही होता है कि महिलाओं को सुखी समृद्ध बनाना सशक्त बनाना लेकिन सबके मंच अलग अलग होते हैं और हम जिस मंच के तहत काम कर रहे हैं यदि हम उस मंच को इन, इस ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ जोड़ के काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे एक आध्यात्मिक अनुभूति के साथ हम उस काम को कर पाएंगे और महिलाओं के लिए बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी दुर्गा नारी शक्ति नारी से ये जहान है और नारी की गरिमा से ये सारा हिंदुस्तान है आज महिलाएं कहीं किसी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं वो अपनी शक्ति को जान चुकी हैं वो अपनी क्षमता को पहचान चुकी हैं बस जो हमारी महिलाएं अपने सशक्त हैं उनको ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हमारी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं हमारी महिलाएं जहां पर जिनको उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं किसी कुरूति का शिकार हुई हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करेंगे तो आज वह दिन दूर नहीं है जब हमारी सभी बहनें एक सशक्त होकर खड़ी होंगी और हम पुनः अपनी उस खोई हुई स्मिता को तो पुनः प्राप्त कर पाएंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष रूप से सामूहिक तौर पे काम हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग बात तो बहुत सारे करते हैं और काफ़ी समय से आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनको न्याय देने का काम कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स जरूर बताइए जो आपके आ, देख रेख में आई है जी आ, हम प्रदेश की जितनी भी आ, हमारे मध्य प्रदेश से मैं हूँ मध्य प्रदेश में हमारे 51 ज़िले हैं 51 ज़िले हैं और 51 ज़िलों से दूर ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में कहिए चाहे आप आ, बड़े शहरों में कहिए हर जगह महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रकरण ऐसे हिंसा के उत्पीड़न के दहेज मामले आ, इस तरीके से मामले हमारे पास हैं और हम उनका बेंच ल, लगाकर निराकरण करते हैं और अभी तो चूँकि मध्य प्रदेश में आ, केवल अभी अध्यक्ष का ही आ, की नियुक्ति हुई है बाकी हमारे अभी सदस्य नहीं बने हैं इसलिए हम बेंच नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन हाँ हमारी जो बहनें ऐसी आती हैं जिनके आ, मामले ऐसे होते हैं कि हम तत्काल उनका निराकरण कर सकते हैं ऐसे हमने बहुत से मामलों का निराकरण किया जैसे पति पत्नी का विवाद घरेलू विवाद घरेलू हिंसा तो इस तरीके के प्रकरण को हम काउंसलिंग के माध्यम से निपटा देते हैं जी जी। जैसे कहीं किसी महिला को कार्यस्थल पर प्रताड़ना हो रही है तो संबंधित अधिकारी को फटकार लगा के या उनसे हम बात करके उनके उन मामलों का निपटारा हम करते हैं और अभी जल्दी ही मध्य प्रदेश में हमारे आयोग का पूर्ण गठन हो जाएगा उसके बाद हम ज़िलों में बैंक के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने में सफल होंगे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मध्य प्रदेश में जैसे कि आप अगर बेंच शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका सहयोग मिलेगा और जहाँ तक महिलाओं की बात है उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बहुत जल्दी आप उनका जो समस्या है उसको निराकरण करने की जो सोच है आपने बनाई है वो बहुत ही अच्छी है और जैसे कि बहुत समय ऐसा होता है कि कोर्ट में या कहीं भी दूर हम लोग का जो समस्याएँ होती हैं तो ले जाने के बाद काफ़ी समय लगता है लेंदी प्रोसेस लगता है क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि उस लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट शॉर्टअप कर ले क्योंकि एक कोई केस चला जाता है तो कम से कम सालों साल लगता है अगर कोई गरीब आदमी है मिडिल क्लास का है तो उसका तो से पाँच छः साल लग जाता है दस साल भी लग जाता है तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है कि सभी को सामान नहीं मिले और कुछ एक सीमित समय में कि इस तरह का प्रकरण हुआ है तो ये इतने में खत्म हो जाना चाहिए इसके आगे नहीं जाना चाहिए जी सीमा सुनिश्चित होना चाहिए सीमा समय वास्तव में, में लोग न्याय पाने के लिए हाँ, पूरी जिंदगी उनके निकल जाती निकल जाता है लेकिन इसके लिए हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है जिसके तहत अब महिलाओं संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनको तत्काल निराकरण करने का काम किया जाता है और आयोग का उद्देश्य यही है आयोग इसलिए गठित किए गए हैं कि कुछ महिलाएं आ, सामाजिक उनके ऊपर ऐसे बंधन होते हैं कि वो कोर्ट नहीं जा सकती कचहरी नहीं जा सकती पुलिस नहीं कर सकती इसलिए उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए महिला आयोग का गठन किया है और महिला आयोग उस दिशा में कृतसंकल्पित रहते हुए महिलाओं को उचित न्याय दिलाते न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इस विषय पर अगर बहुत जल्दी काम हो और अच्छा काम हो तो मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल बनेगा सारे दूसरे स्टेट्स के लिए और मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक सीमा फास्ट ट्रैक की जो बात आपने कही वो जल्दी से जल्दी लागू हो और सभी को समान नएँ और समय पर मिलें ये हम चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारा जो जीवन है और खास करके हम लोग जब जीवन जीते हैं उसके साथ काफ़ी चीज़ें आती हैं जैसे कि आप यहाँ पर एक आध्यात्मिक माहौल में आए हैं और यहाँ का जो वातावरण आपको प्रभावित कर रहा है और इसके यहाँ से आप क्या ले जाने वाले हैं किस तरह की जो संकल्पना है वो ले जाकर वहाँ पर आप पूरा करने वाले हैं या इस, कुछ इस तरह की बातें हो कि हाँ लोगों को पता चले कि भाई ये आ, कुछ चीज़ें प्राप्त हो गई हैं लता जी को जो है वो पहले जैसी नहीं रही है ऐसा वो लोग फील करे तो वो क्या चीज़ आप बताएंगे लोगों को या आपके अंदर से जो चीज़ें निकलेगी वो कौन सी होगी जी आ, कल मुझे आ, कल हमने जब वहाँ पर आ, साथ में बैठे मंच पे तो चक्रधारी दीदी जी का उद्बोधन हुआ तो उन्होंने कहा यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का महत्व है तो आत्मा का है हुँ, हुँ, शरीर का नहीं है हमारा शरीर तो नश्वर है और हमारी आत्मा ही आ, सब कुछ है और हम जो करते हैं हम जो बोलते हैं हम जो सुनते हैं वो सीधा हमारी आत्मा आ, उसको एक्सेप्ट करती है इसलिए हम आ, यदि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो हम सीधे आत्मा से उनके साथ जुड़े सीधे अध्यात्म के माध्यम से उनके साथ जुड़े उसी तरह हम अपना जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है जिसके लिए हम समर्पित हैं जिसके लिए हमने बीड़ा उठाया जिसके लिए हम संकल्पित हैं उस काम को भी आत्मभाव से आत्मोन्यन के साथ उस काम से हम जुड़ें संकल्पित होकर हम उससे जुड़ें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें सफलता नहीं दिला सकती यहाँ से हमने इस चीज़ को सीखा क्या बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा जो पाठ है आप लेके जा रहे हैं और इस चीज़ को जब आप करेंगे तो मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता के साथ साथ आपने अपने अपने अंदर भी जो सुकून चाहिए जो शांति चाहिए वो आपको सदा मिलता रहेगा और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में जैसे आध्यात्मिक के साथ संगीत भी जुड़ा हुआ है तो आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करते हैं और जो आपका बहुत ही अच्छा जो गीत आप मानते हैं जिसको उसके बारे में बताते हुए दो लाइन उसका गुनगुनाइए जी मुझे तो गजलें बहुत पसंद है जी, जी। आ, मैं गजल गाती भी हूँ और मुझे संगीत से विशेष प्रेम है संगीत मेरा आ, मेरी हॉबी है और मैं बचपन से इन बहुत गीत वगैरह गाती थी क्या बात? लेकिन अभी मैं बहुत दिनों से क्षेत्र में आई हूँ तब से मैं और मैं इस मंच के माध्यम से इस आ, आपके रेडियो के माध्यम हम से हमारे दिलीप भाई को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित गाप, करती हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लाए मंच तक और मुझे एक खास अनुभूति यहाँ पर हुई है हाँ। जिससे मुझे लगता है कि मेरा जीवन में कुछ बदलाव आएगा यहाँ से जाने हाँ। के बाद बहुत अनुशासन है यहाँ पर हाँ। वो कोई एक गीत आपको जो अच्छा लगता है उसके दो लाइन बता दीजिए बस चित्रा सिंह जगजीत सिंह की गजल है जी जी। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझ को लौटा दो बचपन का सावन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 वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी वो ख्वाबों खिलो की जागीर अपनी ना दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी ये दौलत भी ले लो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 वो बारिश का पानी वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी बहुत बहुत बहुत ही प्यारा सा गज़ल आपने सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा और काफी अच्छा मीठा भाई से आपका बहुत ही प्यारा सा आपने गज़ल जो है वो गुनगुनाया और ये गीत या गज़ल जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें फिर से बचपन में लौटने के लिए प्रेरित करता है और सभी को अपना बचपन बहुत ही प्यारा होता है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा सा जो गज़ल है वो आपने हम सभी को सुना और जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में सभी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी विश्व की चेतना है नारी मुक्ति है नारी ममता है नारी माँ है नारी के जितने स्वरूप हैं उतने इस सृष्टि में किसी के नहीं हैं इस उस नारी का सम्मान कीजिए नारी आ, को सम्मानित करने के साथ आ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हमारी सरकार ने पूरे देश भर में चलाया है उसको हर जगह उसका एम्प्लायमेंट होना चाहिए हर जगह उसका क्रियान्वयन होना चाहिए और हर पुरुष नारी को सम्मान की दृष्टि से देखे यही हमारी Action. बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जिस तरह से काम हो रहा है सरकार भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से अभियान चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारे एन भी मिलकर काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो संदेश श्रीमती लता जी ने दिया है उसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें और उसके लिए जितना भी हो सके आप अपनी तरफ से भी अपने मोहल्ले में अपने सोसाइटी में अपने इलाके में जो है आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर तो चलिए आप ये संदेश ध्यान में रखते हुए अपना काम करिए और आपका दिन शुभ रहे मस्त रहे खुश रहे आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और श्रीमती लता गुड्डू जी को दीजिए इजाजत जो खास एमपी स्टेट ह्यूमन कमीशन काम करती हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन एफ एम सुनते रहो कराते शब्रत भी भले छी मुझे से पुरानी निशान वो बुढ़िया जैसे बच्चे कहते थे नानी मोहल्ले की सबसे पुरानी निशान वो बुढ़िया जैसे बच्चे कहते I'm not a saint. जनाब सुदर्शन फाकिर मेरा उनका साथ रहा है कुछ चालीस साल से जलंधर रेडियो पे थे वो मैं वहां से गाता था फिर यहां मैंने उनका एक फर्स्ट एल्बम एक ही शहर का जो होता है वो फाकिर साहब का था उसी में से ये है